यूनिवर्स एक अजीब और शानदार जगह है गैलेक्सीज़ को लाइट कर रही हैं, स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं ब्लैक होल्स सब कुछ अंदर खींचे जा रहे हैं और हम अपनी जिंदगी की छोटी मोटी उलझनों में उलझे हुए हैं स्पेस और टाइम के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान नहीं है और वैसे भी किसके पास इतना समय है नील डग्रास टाइसन ने यह समस्या समझी और एक ऐसी किताब लिखी जो साइंस के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए। एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी उन लोगों के लिए है जो स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं पर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक थियोरी को डिटेल में समझें इस किताब में डार्क मैटर डार्क एनर्जी ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे टॉपिक्स को हल्की फुल्की लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं शुरुआत में लगभग 14 बिलियन साल पहले पूरा स्पेस पूरा मैटर और पूरा एनर्जी जो हम यूनिवर्स में जानते हैं एक इतने छोटे वॉल्यूम में था जो इस सेंटेंस के अंत में आने वाले फुल स्टॉप के साइज का एक ट्रिलियनवा हिस्सा था तब हालत इतनी ज्यादा गर्म थी कि नेचर की बेसिक फोर्सेस जो मिलकर यूनिवर्स को डिफाइन करती हैं एक ही थी अब तक ये पता नहीं है कि ये छोटा कॉसमॉस कैसे बना पर यह सिर्फ एक्सपैंड कर सकता था बहुत तेज जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं आइंस्टीन की जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1916 में आई हमें ग्रेविटी की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग देती है जिसमें मैटर और एनर्जी की मौजूदगी स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है 1920s में क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई जो मॉलिक्यूल्स एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मॉडर्न थियोरी देती है पर ये दोनों थियरीज एक दूसरे से सही से मैश नहीं करती और इसी वजह से फिजिसिस्ट एक थियोरी बनाने की रेस में लग गए हैं जो छोटी चीजों की थियरी को बड़ी चीजों की थियोरी के साथ मिलाए एक कोहरेंट क्वांटम ग्रेविटी थियोरी अब तक हम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे हैं पर हमें पता है कि प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक है प्लैंक शुरुआत के टाइम में जब टी जीरो से टी पावर 43 तक, यानी एक दस लाख करोड़ करोड़वा हिस्सा एक सेकेंड का और यूनिवर्स का साइज टेन टू दावर माइनस थर्टी फाइव मीटर एक बिलियन करोड़ करोड़वा मीटर तक का आज के यूनिवर्स में ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है एस्ट्रोफिजिसिस्ट जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं पर शुरुआत में प्लैंकेरा के, के दौरान बड़ी चीज छोटी चीज थी और लगता है कि दोनों थियोरीज को मजबूरी में मिला दिया गया प्लैंकेरा के एंड तक ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से अलग हो गई थी और यूनिवर्स आगे बढ़ता गया एनर्जी डाइल्यूट होती गई और यूनिफाइड फोर्सेस इलेक्ट्रोवीक और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस में बट गईं। बाद में इलेक्ट्रोवीक फोर्स भी स्प्लिट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में और अब हमें चार अलग फोर्सेस पता हैं, वीक स्ट्रांग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी एक ट्रिलियनवा सेकेंड गुजर गया शुरुआत के बाद इस बीच मैटर और एनर्जी फोटॉन्स, लाइट एनर्जी के मासले जो वेसल्स हैं इनके बीच इंटरक्शन लगातार होता रहा यूनिवर्स इतना गर्म था कि फोटॉन्स अपनी एनर्जी से मैटर एंटी मैटर पार्टिकल पेयर बना लेते थे जो तुरंत इनाइहेलेट करके वापस फोटॉन्स में बदल जाते हाँ एंटी मैटर रियल है और इसकी डिस्कवरी साइंस फिक्शन राइटर्स ने नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने की थी क्वार्क लेप्टॉन एरा के दौरान यूनिवर्स इतना डेंस था कि अन अटैच्ड क्वाक्स की दूरी लगभग अटैच्ड क्वार्क्स की दूरी जितनी थी इसी वजह से क्वार्क्स आपस में फ्रीली मूव कर रहे थे चाहे वो कलेक्टिवली बाउंड क्यों ना हो इस स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी 2002 में ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क में हुई थी स्ट्रॉ थ्योरेटिकल इविडेंस ये कहता है कि अर्ली यूनिवर्स में किसी फोर्स स्प्लिट के टाइम एक असिमेट्री हुई जिसमें मैटर पार्टिकल्स स्लाइटली एंटीमैटर पार्टिकल से ज्यादा थे एक और एक के बदले एक एक गुजर गया शुरुआत के बाद फिर यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि क्वाक्स ने आपस में जुड़कर हेड्रॉन बनाए ग्रीक में हेड्रोजन तो स्क्वार्क-टू-हेड्रॉन ट्रांजिशन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने यूरोप में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इन्हीं कंडीशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है के बीच भी वही मैटर एंटी मैटर और थी जो क्वार्क लेप्टॉन सूप में थी जब यूनिवर्स ठंडा हो गया फोटोन के पास इनर्जी नहीं थी क्वार्क एंटीक्वार पेयर्स बनाने की हर बिलियन इनहाइलेशन के बाद एक हेड्रॉन बचा ये हेड्रंस ये आगे चलकर गैलेक्सीज स्टार्स प्लैनेट्स और लाइफ का बेस बने फिर एक सेकेंड गुजर गया शुरुआत के बाद यूनिवर्स सब कुछ लाइट ईयर्स तक एक्सपैंड हो चुका है सन से उसके नज़दीक के तारे तक की दूरी जितना। अभी भी इतना गर्म है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बन और बिगड़ रहे हैं पर यूनिवर्स के ठंडा होते ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हर प्रोटॉन के साथ फ्रीज हो गया जब टेम्परेचर एक बिलियन डिग्री से नीचे गिरा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए 90 परसेंट हाइड्रोजन और 10 परसेंट हिलियम थोड़े से ड्यूट्रियम टिट्रियम और लिथियम के साथ फिर दो मिनट हो गए शुरुआत से अगले तीन लाख अस्सी हजार सालों तक हमारे पार्टिकल सूप में कुछ खास नहीं होगा इस दौरान टेम्परेचर इतना गर्म रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के बीच आराम से घूमते रहेंगे एक दूसरे से टकराते हुए पर आजादी तब खत्म हो जाएगी जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन से नीचे गिर जाएगा जो सूर्य के सरफेस टेम्परेचर का आधा है और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएंगे इस मिलन के बाद एक रोशनी का समुन्दर बचेगा जो आसमान में हमेशा के लिए छप जाएगा और प्राइमोडियल यूनिवर्स में पार्टिकल्स और एटम्स की फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी पहले एक बिलियन सालों तक यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता रहा और मैटर इकट्ठा होते होते गैलेक्सीज बन गए लगभग हंड्रेड मिलियन गैलेक्सीज बनी और हर एक में सौ बिलियन से ज्यादा तारे हैं जो अपने कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं जो तारे सूर्य के मास से दस गुना ज्यादा हैं उनमें इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि हाइड्रोजन से भरी एलिमेंट्स बन जाते हैं ये जो प्लैनेट्स और लाइफ के लिए जरूरी होते हैं अगर ये एलिमेंट्स वहीं पर रख जाते जहाँ बने थे तो ये बिल्कुल बेकार होते पर बड़े स्टार्स अपने एंड में फटकर एक्सप्लोड कर जाते हैं और अपनी केमिकल एनरिच्ड मटेरियल्स को गैलेक्सी में फैला देते हैं नौ मिलियन सालों के एनरिचमेंट के बाद यूनिवर्स के एक नॉर्मल से कोने में वर्गो सुपर क्लस्टर के आउटस्कट में एक नॉर्मल सी गैलेक्सी मिल्की वे के एक नॉर्मल से हिस्से में और नॉर्मल से तारा एक सन पैदा हुआ हमारा सूर्य जिस गैस क्लाउड से सूर्य बना उसमें इतने हैवी एलिमेंट्स थे कि वो ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने लगा कुछ रॉकी और गैशियस प्लानिट्स लाखों एस्ट्रॉयड्स और अरबों कॉमेट्स पहले कई मिलियन सालों तक बची हुई डेबरीज बड़े बॉडीज पर गिरती रही हाई स्पीड इंपैक्ट्स के साथ जो रॉकी प्लैनेट्स के सरफेस को पिघला देती थी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को रोक देती थी जब सोलर सिस्टम में एकबल मैटर कम हो गया तो प्लैनेट्स ठंडे होने लगे जो प्लेनेट हम अर्थ कहते हैं वो सूर्य के आसपास एक ऐसे जोन में बना जहां टेम्परेचर इतना सही था इस समुद्र लिक्विड फॉर्म में रहे अगर अर्थ सूर्य के और पास होता तो समुद्र इवेपोरेट हो जाते अगर दूर होता तो समुन्दर जम जाते दोनों ही केसेस में लाइफ जैसी हम जानते हैं कभी नहीं बनती केमिकली रिच लिक्विड ओशंस में एक अब तक नहीं पता चली प्रोसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सेल्फ रिप्लीकेटिंग लाइफ में ट्रांजिशन कर लिया इस सूप में सिंपल एन एरोबिक बैक्टीरिया छा गए ऐसे लाइफ फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म ने अर्थ के कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफेयर को ऑक्सीजन से भर दिया जिससे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स पानी और जमीन पर छा गए यही ऑक्सीजन एटम्स जो अक्सर पेयर्स में होते हैं ओ और तीन तीन मिलकर ओजोन यानी ओथरी बनाते हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में एक शील्ड की तरह काम करते हैं सूर्य की हार्मूल अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स से अर्थ को बचाते हैं अर्थ पर लाइफ की अच्छी डाइवर्सिटी का क्रेडिट कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ कार्बन को जाता है और उन गिनती से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन बेस्ड हैं कोई शक नहीं कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की वेराइटी सभी तरह के मॉलिक्यूल से ज्यादा है पर लाइफ फ्रेजाइल है कभी कभी अर्थ से टकराते बड़े कॉमेट्स और एस्ट्रॉय जो पहले आम बात थी हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं केवल पैंसठ मिलियन साल पहले और लाइफ का 2 परसेंट भी नहीं एक 10 ट्रिलियन टन का एस्ट्रॉयड यू के 10, में टकरा गया और 70 परसेंट से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म कर दिया इंक्लूडिंग बड़े डायनासोरस एक्सटिंगशन इस इकोलॉजिकल कैटेस्ट्रोफी ने हमारे मेमोल एनसेस्टर्स को नए मौके दिए वरना वो टीरेक्स के स्नैक से बनते रहते इन मेमोल्स में एक बिग ब्रेन ब्रांच यानी प्राइमेट्स ने वॉल्व करके एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनाई होमोसेपियंस की, जो साइंस और यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने लगे पहले सब कुछ से पहले क्या हुआ शुरुआत से पहले क्या था एस्ट्रोफिजिस्ट को कोई आइडिया नहीं या फिर हमारे सबसे क्रिएटिव आइडियाज एक्सपेरिमेंटल साइंस से दूर हैं कुछ रिलीजियस लोग ये कहते हैं कि बड़े धूमधाम के साथ कि जरूर किसी चीज ने सब कुछ शुरू किया होगा एक ऐसी ताकत जो सबसे बड़ी है जिसमें से सब कुछ निकलता है एक प्राइम मूवर उनके लिए वो चीज़ ऑबियसली गॉड है पर क्या हो अगर यूनिवर्स हमेशा से हो? एक ऐसे स्टेट में जो अब तक नहीं समझी गई जैसे एक मल्टीवर्स जो नए नए यूनिवर्सेस को जन्म देता हो या क्या हो अगर यूनिवर्स बस अचानक से शून्य से आ गया हो या क्या हो अगर सब कुछ एक सुपर इंटेलिजेंट एलियन स्पेसीज के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो ये फिलोसोफिकल आइडियाज अक्सर किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करते पर ये हमें याद दिलाते हैं कि इग्नोरेंस एक रिसर्च साइंटिस्ट की नेचुरल स्टेट होती है जो लोग समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं उन्होंने कभी यूनिवर्स के नोन और अन की बाउंड्री तक पहुंचा भी नहीं जो हमें पता है और जो हम बिना हिचकिचाहट के कह सकते हैं वो ये है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी यूनिवर्स अब भी कर रहा है और हाँ हमारे बॉडी के हर एटम की रूट बिग बैंग और उन हाई मास स्टार्स के थर्मोन्यूक्लियर फर्नेस में है जो पांच बिलियन साल पहले एक्सप्लोड हुए थे हम स्टार डस्ट हैं जो जिंदा हो गए और यूनिवर्स ने हमें अपने आप को समझने की ताकत दी है और हम बस शुरुआत कर रहे हैं सर आइजेक न्यूटन ने जब तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा नहीं था किसी को ये नहीं लगता था कि अर्थ पर जो फिजिक्स के लॉज हैं वो यूनिवर्स में भी वही हैं। अर्थ की अपनी चीजें चल रही थी और आसमान में अपनी उस टाइम की क्रिश्चियन टीचिंग्स के हिसाब से गॉड आसमान को कंट्रोल करते हैं जो हम इंसानों के दिमाग से परे हैं पर न्यूटन ने जब मोशन को समझाने वाले रूल दिए तो कुछ थियोलॉजियंस ने उनको क्रिटिसाइज किया अब तक तो क्रिएटर के पास कुछ करने को ही नहीं बचा न्यूटन ने यह समझ लिया कि ग्रेविटी चीजों को पेड़ से नीचे गिराती है वही ग्रेविटी छोड़ी गई चीजों को कर्व्ड पाथ पर चलाती है और मून को अर्थ के ऑर्बिट में घूमने देती है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट्स एस्ट्रॉयड्स कॉमेट को भी सन के ऑर्बिट में रखता है और मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों करोड़ों स्टार्स को ऑर्बिट में घूमने देता है फिजिक्स लॉज की ये यूनिवर्सैलिटी ही साइंटिफिक डिस्कवरी को आगे बढ़ाती है और ग्रेविटी भी शुरुआत थी सोचिए नाइनटीन सेंचुरी एस्ट्रॉनमर्स कितने एक्साइटेड हुए जब लेबोरेटरी में प्रिजम्स जो लाइट को कलर्स के स्पेक्ट्रम में तोड़ते हैं सन पर यूज किए गए स्पेक्ट्रम सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और कम्पोजिशन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं केमिकल एलिमेंट्स अपने यूनिक लाइट या डार्क बैंड से अपनी पहचान देते हैं जब यह पता चला कि सन के केमिकल सिग्नेचर्स लेबोरेटरी के सिग्नेचर्स के जैसे ही हैं तो सब हैरान और खुश हो गए ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि फिजिक्स के लॉज जो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स सन पर बनाते हैं वही लॉज अर्थ पर भी काम करते हैं जो नाइन्टी मिलियन माइल्स दूर है इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी ने इतना फर्टाइल आइडिया दिया कि इससे उल्टा भी अप्लाई किया गया सन के स्पेक्ट्रम में एक ऐसा एलिमेंट मिला जो अर्थ पर कभी देखा नहीं गया था क्योंकि वो सन का था उसका नाम ग्रीक वर्ड यानी सन से हीलियम रखा गया बाद में वो लैब में भी मिला ठीक है तो सोलर सिस्टम में फिजिक्स लॉज काम करते हैं पर क्या गैलेक्सी के हर कोने में भी करते हैं यूनिवर्स के हर कोने में टाइम के हर फेज में धीरे धीरे लॉज को टेस्ट किया गया पास के तारे भी फेमिलियर केमिकल्स दिखाते हैं दूर के बैनरी स्टार्स जो एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूटन की ग्रेविटी लॉज को फॉलो करते हैं और जैसे जियोलॉजिस्ट्स के स्टेटिफाइड सेगमेंट्स और इवेंट्स का टाइम देते हैं वैसे ही जितना दूर स्पेस में देखें उतना पीछे टाइम में देखते हैं यूनिवर्स के दूर के ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्राम में वही केमिकल सिग्नेचर्स हैं जो पास के ऑब्जेक्ट्स में दिखते हैं ऑफ कोर्स यूनिवर्स में सब चीजें अर्थ जैसी नहीं हैं आपने कभी ग्लोइंग मिलियन डिग्री प्लाज्मा के क्लाउड में नहीं घूमा होगा न किसी ब्लैक होल को सड़क पर देखा होगा इम्पोर्टेंट ये है कि इन चीज़ों को समझने वाली फिजिक्स लॉज यूनिवर्सल हैं जब स्पेक्ट्रल एनालिसिस को इंटरस्टेलर नेबुले पर लगाया गया तो एक सिग्नेचर मिला जो अर्थ पर नहीं मिलता था एस्ट्रोफिजिस ने इसे नेबुलियम नाम दिया और बाद में पता चला है कि ये बस ऑर्डिनरी ऑक्सीजन का सिग्नेचर था जो एक्स्ट्रा कंडीशंस में ऐसा बिहेव कर रहा था ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ फिजिकल लॉज हमें बताते हैं कि अगर हम किसी दूसरे प्लानेट पर लाइफ पाए तो वहां भी वही लॉज होंगे जो अर्थ पर हैं चाहे उनके सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स अलग हों और अगर एलियन से बात करनी हो तो साइंस की लैंग्वेज बेस्ट बेट है 1970s में पायोनीयर 10, 11 और वोजर 1, टू स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी असिस्ट के साथ सोलर सिस्टम से बाहर भेजा गया पायोनीयर पर एक गोल्डन प्लेग था जो सोलर सिस्टम मिल्की वे की लोकेशन और हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को दिखाता था वोजर के साथ एक गोल्ड रिकॉर्ड एल्बम भी था जिसमें अर्थ के साउंड्स थे ह्यूमन हार्टबीट, बीट वेल सॉन्ग्स और म्यूजिक जैसे बिथोवन और चकबेरी साइंस फिजिकल कांस्टेंट्स के होने और उनके सेम रहने पर भी चलती है ग्रेविटी का कांस्टेंट जिसे नील ने बिग जी कहा है न्यूटन के इक्वेशन में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बताती है लाइट की स्पीड सबसे फेमस कांस्टेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को पार नहीं कर सकता साइंस में डिबेट परपेचुअल मोशन मशीन का आइडिया कभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक्स के लॉस को तोड़ता है फिजिक्स लॉस के होने का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि उन्हें फॉलो करवाने के लिए कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं चाहिए नील कहते हैं कि वो कभी एक टी शर्ट पहने थे जिसमें लिखा था ओबे ग्रेविटी यूनिवर्स के हर कोने में फंडामेंटल कांस्टेंट्स और फिजिकल लॉस सेम हैं, ना तो वो टाइम डिपेंडेंट हैं और ना ही लोकेशन डिपेंडेंट जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा एंटी साइक्लोन और अर्थ पर तूफान दोनों सेम फिजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं कंजर्वेशन लॉज भी यूनिवर्सल है जैसे मास और एनर्जी मोमेंटम और इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्व रहते हैं पर सब कुछ परफेक्ट नहीं है यूनिवर्स में मेंसेंट ग्रेविटी का सोर्स डार्क मैटर है जो सिर्फ अपनी ग्रेविटी से दिखाई देता है कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लगता है कि शायद न्यूटन की ग्रेविटी को मॉडिफाई करना पड़े एक दिन अगर पता चले कि न्यूटन की ग्रेविटी में एडजस्टमेंट चाहिए तो भी ठीक है आइंस्टीन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन की ग्रेविटी को एक्सपैंड किया था हाई मास ऑब्जेक्ट्स पर नॉर्मल ग्रेविटी के केसेस में न्यूटन का लॉ काम करता है और यही लॉ हमें मून तक ले गया और वापस अर्थ पर लाता है साइंटिस्ट की नजर में फिजिकल लॉज की यूनिवर्सैलिटी यूनिवर्स को सिंपल और समझने लायक बनाती है पर ह्यूमन नेचर समझनाओं से ज्यादा मुश्किल है फिजिक्स के लॉस को मानिए या न मानिए वो हर जगह लागू होते हैं बाकी सब कुछ बस ओपिनियन है बिग बैंग के बाद कॉस्मोस का मेन काम एक्सपेंशन करना था जिससे एनर्जी की कंसंट्रेशन कम होती गई हर पल यूनिवर्स थोड़ा बड़ा थोड़ा ठंडा और थोड़ा कम रोशनी वाला होता गया इस दौरान मैटर और एनर्जी एक ओपेक सूप में साथ साथ थे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को हर तरफ बिखरा रहे थे तीन लाख अस्सी हजार साल तक यही चलता रहा उस वक्त फोटॉन्स ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हर कुछ नैनो या पीगो सेकेंड्स में किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते थे उस समय अगर आप यूनिवर्स को देखने की कोशिश करते तो नहीं देख पाते आप जो भी फोटोन देखते वो बिल्कुल आपकी नाक के सामने किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा आया होता इसलिए पूरा यूनिवर्स एक चमकदार ओपेक की तरह लगता। सूर्य और बाकी तारे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जब टेंपरेचर कम होता है पार्टिकल्स धीरे चलने लगते हैं और जब यूनिवर्स का टेंपरेचर रेड हॉट 3000 केल्विन से कम हो गया इलेक्ट्रॉन्स इतने धीरे हो गए कि वो पास से गुजर रहे प्रोटॉन्स के साथ जुड़ गए और पूरे एटम्स बन गए फोटॉन्स को आजादी मिल गई और वो अन इंटरप्टेड यूनिवर्स में सफर करने लगे ये कॉस्मिक बैकग्राउंड एक डेजलिंग सीजलिंग अर्ली यूनिवर्स की बची हुई रोशनी है और इसका टेम्परेचर वो फोटॉन्स डिसाइड करते हैं जो स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जैसे कॉस्मोसकूल होता गया विजिबल लाइट फोटोन्स ने एनर्जी खो दी और इंफ्राडेट फोटोन्स में बदल गई पर फोटोन्स अपनी रोशनी होना नहीं छोड़ते आज यूनिवर्स अपनी ओरिजिनल साइज से 1,000 टाइम्स एक्सपेंड हो चुका है और कॉस्मिक बैकग्राउंड भी 1,000 टाइम्स ठंडा हो चुका है पहले जो विजिबल लाइट फोटॉन्स थे अब वो 1 बाई वन एनर्जी के साथ माइक्रोवेव्स बन चुके हैं इसी वजह से आज हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सी कहते हैं जब कोई चीज हीट की वजह से ग्लो करती है तो वह स्पेक्ट्रम के हर पार्ट में लाइट देती है पर पीक कहीं एक जगह पर होता है घर के बल्ब्स जो ग्लोइंग मेटल फिलामेंट्स यूज करते हैं उनकी पीक इंफ्रारेड में होती है इसलिए वो विजिबल लाइट में कम और हीट में ज्यादा एनर्जी निकालते हैं एलईडी लाइट्स विजिबल लाइट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं बिना एनर्जी वेस्ट किए CMB ऐसे ही रेडियंट और कूलिंग ऑब्जेक्ट्स का प्रोफाइल दिखाता है माइक्रोवेव्स में पीक करता है पर कुछ रेडियो और थोड़ी बहुत हाइयर एनर्जी फोटॉन्स में देता है ट्वेंटी सेंचुरी के बीच में कॉस्मोलॉजी में ज्यादा डेटा नहीं था तो क्लेवर और विशुल आइडियाज बने रहे रशियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमोव और उनके कलीग्स ने 1940s में CMB की एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट की थी पर एक्यूरेट टेम्परेचर कैलकुलेट करने का क्रेडिट रैल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन को जाता है उन्होंने 5 केलविन टेम्परेचर प्रिडिक्ट किया पर एक्चुअल टेम्परेचर 2.7 पॉइंट है हरमन और एल्फन ने एटोमिक फिजिक्स को अर्ली यूनिवर्स के कंडीशन पर अप्लाई किया और बिलियंस ऑफ इस फॉरवर्ड कैलकुलेट करके यूनिवर्स का टेम्परेचर निकाला प्रोडिक्शन एक ह्यूमन इनसाइट की जीत थी पहली बार सीएमबी को डायरेक्टली 1964 में एरनो पेंजिया और रॉबर्ट विल्सन ने डिटेक्ट किया जब बिल लैब्स के हॉर्न शेप्ड एंटीना में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नॉइज देखी उन्हें लगा यह नॉइज पिजन पूप की वजह से है और क्लीन करने के बाद भी सिग्नल रहा ये एक्सेस एंटीना टेम्परेचर का सिग्नल सी ही निकला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड 1978 में पेंजियाज और विल्सन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला 2006 में जॉन सी मैथर और जॉर्ज एफ स्मूट को सी एम को स्पेक्ट्रम के बड़े रेंज में स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया जब हम दूर के गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम पुराने समय को देखते हैं दूर की गैलेक्सीज में सीएमबी टेंपरेचर हमारे सीएम टेंपरेचर से ज्यादा होता है क्योंकि वो यंगर और हॉटर यूनिवर्स में है साइनोजिन मॉलिक्यूल माइक्रोवेव से एक्साइट होते हैं अगर किसी दूर के गैलेक्सी में माइक्रोवेव्स ज्यादा गर्म है तो साइनोजिन भी ज्यादा एक्साइटेड होगा और हमने ऐसा ही ऑब्जर्व किया यूनिवर्स ओपेक था जब तक तीन साल नहीं बीत गए उसके बाद ही फोटॉन्स को फ्री होकर ट्रेवल करने का मौका मिला जो फोटॉन्स फोटो से कुछ रीजन में ग्रेविटी ज्यादा थी तो वहां मैटर इकट्ठा होने लगा और यही गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स बनाने की शुरुआत थी सीएमबी को डिटेल में मैप करने पर हमें स्लाइटली हॉटर और कूलर स्पॉट्स मिले जो हमें बताते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में मैटर कैसे था सेमी पैटर्न को समझने से हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑर्डिनरी मैटर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मात्रा भी निकाल सकते हैं यह हमें यह भी बताता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा या नहीं ऑर्डिनरी मैटर वो है जो हमारी बॉडी और दुनिया की चीजों में होता है डार्क मैटर के पास ग्रेविटी है पर वो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता डार्क एनर्जी वैक्यूम में एक प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है यूनिवर्स को और तेज एक्सपेंड करवाता है हमारे पास यूनिवर्स के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है पर ज्यादातर यूनिवर्स अभी भी एक मिस्ट्री है पर सीएमबी ने कॉस्मोलॉजी को माइथोलॉजी से निकालकर साइंस बना दिया कॉस्मोलॉजिस्ट को अब रियल डेटा मिला और हर नए ऑब्जर्वेशन से थियोरीज को सही या गलत प्रूफ करना पॉसिबल हो गया साइंस को मैच्योरिटी तब तो मिलती है जब डेटा के साथ थियोरीज को टेस्ट किया जा सके सीएमबी ने कॉस्मोलॉजी को एक मॉडर्न साइंस बनाने में मदद की यूनिवर्स के टोटल कंपोनेंट्स में गैलेक्सीज ही वो चीजें हैं जो ज्यादातर काउंट होती हैं आज के एस्टिमेट के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं ये चमकदार और खूबसूरत गैलेक्सीज अंधेरे स्पेस में तारे की तरह चमक रही हैं जैसे रात को शहर की रोशनी पर स्पेस की वॉइड कितनी खाली है सिर्फ इसलिए कि गैलेक्सीज सामने हैं और लगता है कि बस यही इम्पॉर्टेंट है ये जरूरी नहीं कि गैलेक्सीज के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग या यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें न हो। हमारी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी मिल्की वे अपने स्पिल्ड मिल्क जैसी अपियरेंस की वजह से यह नाम पाई जब रात के आसमान में नंगे आंखों से देखा गया गैलेक्सी शब्द भी ग्रीक वर्ड गैलेक्सिया से आया है जो मिल्की मतलब दुधिया को दिखाता है हमारी नजदीकी गैलेक्सीज का पेयर जो 6 लाख लाइट लाइटर्स दूर है छोटी और अजीब शेप वाली है फोर्डीनैंड मगी ने अपनी दुनिया भर की यात्रा 1519 के दौरान इन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड किया इनके नाम लार्ज और स्मॉल मैगलिनिक क्लाउड्स रखे गए सबसे नजदीक बड़ी गैलेक्सी जो मिल्की वे से भी बड़ी है वो 20 लाख लाइट ईयर्स दूर है और उसका नाम एंड्रोमेडा है अगर टेलीस्कोप्स नहीं होते तो हम गैलेक्सीज़ के बीच के स्पेस को खाली ही मान लेते मॉडर्न डिटेक्टर्स और थियरीज की मदद से हमें पता चला कि गैलेक्सीज़ के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो देखने में मुश्किल हैं जैसे डॉर्फ गैलेक्सीज रनवे स्टार्स एक्सरे इमिटिंग गैस डार्क मैटर फ्रेंट ब्लू गैलेक्सीज ग्लैश क्लाउड्स हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स और क्वांटम वैक्यूम एनर्जी हर स्पेस के सर्वेड वॉल्यूम में ड्वार्फ गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा होती हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज में फुल ब्लडेड गैलेक्सीज की तरह करोड़ों तारे नहीं होते बल्कि कभी कभी बस दस लाख तक होते हैं इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है ये छोटी गैलेक्सीज डिम और अजीब शेप वाली होती हैं, इसलिए उनको देखना मुश्किल है जब स्पाइरल गैलेक्सीज सबका ध्यान खींच लेती हैं। ज्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज़ बड़ी गैलेक्सीज के आसपास सेटेलाइट की तरह ऑर्बिट करती हैं जिससे मैगलिनिक क्लाउड्स मिल्कि वे की डॉर्फ फैमिली का हिस्सा है सेटेलाइट गैलेक्सीज काफी खतरे में रहती है क्योंकि कभी कभी बड़ी गैलेक्सी उनको तोड़कर अपने अंदर मिला लेती है पिछले एक बिलियन सालों में मिल्की वे ने एक ड्वार्फ गैलेक्सी को निकल लिया जिसका नाम ड्वार्फ है। गैलेक्सी क्लस्टर्स में दो या ज्यादा बड़ी गैलेक्सी टकराती हैं और एक बड़ा मेस छोड़ जाती हैं स्पाइरल स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं नए स्टार फॉर्मिंग रीजन बनते हैं और कुछ तारे ग्रेविटी से निकल आजाद हो जाते हैं गैलेक्टिक क्लस्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं एक्सरेटिव टेलीस्कोप ने ऐसा गैस डिटेक्ट किया जो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्रीज पर होता है यह गैस इतना गर्म है कि एक्स स्पेक्ट्रम में ग्लो करता है और गैस के टोटल मास को कैलकुलेट करने पर पता चला कि यह गैलेक्सीज के टोटल मास से भी 10 गुना ज्यादा है क्लस्टर्स में डार्क मैटर भी बहुत ज्यादा है जो और दस गुना मास इंक्रीज कर देता है अगर हम मास को लाइट की जगह डिटेक्ट करते तो गैलेक्सीज क्लस्टर्स में छोटे छोटे ब्लिप्स लगते एक बड़े ग्रेविटेशनल ब्लॉब के बीच में स्पेस के बाहर क्लस्टर्स के अलावा कई गैलेक्सीज हैं जो पहले ज्यादा थी जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया उन गैलेक्सीज का ब्लू कलर और फेंट हुआ गया अब वो दिखाई नहीं देती पर उनका असर कॉमिक हिस्ट्री में सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स जैसे क्वाजार्स की लाइट स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन क्लाउड्स दिखाती है हर क्वाजार में हाइड्रोजन फीचर्स दिखाई दिए हैं जो प्रूफ है कि हाइड्रोजन क्लाउड्स यूनिवर्स में हर जगह है कभी कभी क्वाजार लाइट ग्रेविटी के जोन से गुजरती है जो उसके इमेज को बिगाड़ देती है जैसे जैसे मास बढ़ता है ग्रेविटी भी बढ़ती है और स्पेस कर्व होता है यह कर्व स्पेस लाइट के पाथ को भी चेंज कर सकता है जैसे एक लेंस के थ्रू गुजरते वक्त होता है एक सबसे दूर का ऑब्जेक्ट जो नोन है वो एक ऑर्डिनरी गैलेक्सी है जिसका लाइट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण बढ़ा हुआ है शायद आने वाले टाइम में ये इंटरगैलेक्टिक गैलेक्टिक हमारे यूनिवर्स को देखने में मदद करें इंटरगेलेक्टिक स्पेस में जाना हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है वहाँ टेम्परेचर सिर्फ तीन केल्विन है जो आपको फ्रीज कर देगा और एटमॉस्फेयर की कमी से खून की सेल्स फट सकती हैं और वहाँ सुपर डुपर हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज भी मिलती हैं जो नाइंटी ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही होती हैं ये पार्टिकल्स इतनी एनर्जी रखते हैं कि एक गोल्फ बॉल को पुटिंग स्क्रीन से कब तक मार सकती हैं? वैक्यूम एनर्जी भी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में है अनडिटेक्टेबल मैटर एंटी मैटर जो कभी एग्जिस्ट करते हैं और कभी नहीं यह आउटवर्ड प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के अपोजिट होती है और यूनिवर्स को और तेज एक्सपेंड करवाती है हाँ इंटरगलेक्टिक स्पेस में एक्शन अब है और हमेशा रहेगा ग्रेविटी नेचर की सबसे जानी पहचानी फोर्स है एक तरफ बेस्ट है और दूसरी तरफ सबसे कम समझी गई चीज भी है आइजेक न्यूटन ने यह समझाया कि ग्रेविटी का एक्शन एट अ डिस्टेंस हर एक मैटर के इफेक्ट से होता है और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स को एक सिंपल इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी एक प है स्पेस टाइम के फैब्रिक में जो मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनती है आइंस्टीन ने दिखाया कि न्यूटन की थ्योरी को मॉडिफाई करना जरूरी है जैसे यह प्रिडिक्ट करना कि जब लाइट रेज किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो वो कितनी बेंड होंगी पर हम अब तक यह नहीं जाने कि यूनिवर्स में जितनी ग्रेविटी हम मेजर करते हैं उसका 85 परसेंट ऐसी चीजों से आता है जो हमारे मैटर या एनर्जी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते शायद ये ग्रेविटी किसी और कॉन्सेप्चुअल चीज से आती हो हम बेसिकली क्लूलेस हैं ये मिसिंग मास प्रॉब्लम सबसे पहले 1937 में स्विस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिड्स ज्विकी ने एनालाइज किया था उन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर्स में इंडिविजुअल गलेक्सीज की मूवमेंट्स को स्टडी किया कॉमा क्लस्टर जो अर्थ से 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है उसमें हजार गलेक्सीज हैं जो बी हाइव जैसे क्लस्टर्स के सेंटर के आसपास घूम रही हैं जुकी ने देखा कि इन गैलेक्सीज की स्पीड एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत ज्यादा थी मतलब वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी पर जितनी विजिबल गैलेक्सीज थी उनका टोटल मास इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए काफी नहीं था प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि लगता था ग्रेविटी के नॉन लॉज यहां फेल हो गए सोलर सिस्टम में तो ये लॉज सही काम करते हैं पर यहां नहीं जुकी ने यह भी देखा कि गैलेक्सीज की स्पीड स्केप वेलोसिटी से ज्यादा थी मतलब क्लस्टर को तो टूट जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ डिकेट्स के बाद और क्लस्टर्स में भी सेम प्रॉब्लम दिखने लगी तो समझ में आया कि ये सिर्फ कॉमा क्लस्टर की प्रॉब्लम नहीं थी डार्क मैटर नाम दिया गया इस चीज को क्योंकि ये मैटर नहीं दिखाई देता पर ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है 1976 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट वेरा र्यूबन ने इस पैरल गैलेक्सीज में भी सेम माह से देखी उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के सेंटर से दूर तारे भी हाई स्पीड में घूम रहे हैं जबकि वहां विजिबल मैटर कम है उन्होंने करेक्टली रीजन किया है कि गलेक्सी के बाहर वाले रीजन्स में भी डार्क मैटर होगा जो डार्क मैटर हेल्यूज कहलाते हैं यह प्रॉब्लम हमारे मिल्की वे में भी है डार्क मैटर और विजिबल मैटर के मास में गैप 6 गुना है मतलब यूनिवर्स में डार्क मैटर का ग्रेविटी विजिबल मैटर से छ गुना ज्यादा है डार्क मैटर को ऑर्डिनरी मैटर मानकर समझने की कोशिश की गई पर यह कोई भी फेमिलियर कैंडिडेट नहीं निकला न तो ये ब्लैक होल्स हैं न डार्क क्लाउड्स न रोग प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स यूनिवर्स में स्टार्स के मुकाबले छह गुना प्लैनेट्स बनाना मुश्किल है और भी एविडेंस मिले हाइड्रोजन और ही के रेशियो से जो अर्ली यूनिवर्स का फिंगरप्रिंट है बिग बैंग के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन ने एक हीलियम न्यूक्लियस हर 10 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए बनाया अगर डार्क मैटर न्यूक्लियर फ्यूजन में इन्वॉल्व होता तो हीलियम की मात्रा और ज्यादा होती मतलब डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर नहीं है क्योंकि वह न्यूक्लियर फोर्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करता डार्क मैटर ग्रेविटी तो क्रिएट करता है पर उसके अलावा कुछ नहीं करता हम यह भी नहीं जानते कि ग्रेविटी और मास का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है शायद डार्क मैटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर ग्रेविटी को समझने में प्रॉब्लम है डार्क और ऑर्डिनरी मैटर के बीच का डिफरेंस हर एस्ट्रोफिजिकल इन्वायरमेंट में अलग होता है पर जब बात बड़ी चीजों की आती है जैसे गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा दिखाई देता है छोटी चीजों जैसे मूनस और प्लैनेट्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता अर्थ की सरफेस ग्रेविटी सिर्फ उस चीज से एक्सप्लेन हो जाती है जो हमारे पैरों के नीचे है पर अगर आपका वजन ज्यादा है तो डार्क मैटर को दोष मत दीजिए डार्क मैटर का मून के ऑर्बिट या प्लैनेट्स के सन के आसपास घूमने पर भी कोई असर नहीं है पर जैसे हमने देखा गैलेक्सी के सेंटर के आसपास स्टार्स की मूवमेंट को समझने के लिए ये जरूरी है क्या गैलेक्सी स्केल पर कोई अलग ग्रेविटेशनल फिजिक्स काम करती है शायद नहीं ज्यादा चांसेस हैं कि डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसका नेचर हम अब तक नहीं समझ पाए और यह ऑर्डिनरी मैटर के कंपैरिजन में ज्यादा डिफ्यूज होती है वरना हम कंसेंट्रेटेड डार्क मैटर जंक्स देखते जैसे डार्क मैटर कॉमेट्स प्लैनेट्स या गैलेक्सीज पर अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला हमें बस ये पता है कि यूनिवर्स में जो मैटर हम जानते हैं स्टार्स प्लैनेट्स और लाइफ का स्टफ वो बस एक हल्की सी कोटिंग है एक कॉस्मिक केक पर जो एक बड़े कॉस्मिक ओशन में तैर रही है जिसमें ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं देता बिग बैंग के बाद के पहले आधे मिलियन सालों में मैटर ने ब्लॉब्स बनाना शुरू कर दिया जो आगे जाके गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनने वाले थे लेकिन अगले आधे मिलियन सालों में कॉस्मॉस अपनी साइज डबल कर गया और उसके बाद भी बढ़ता रहा यूनिवर्स में दो अपोजिंग इफेक्ट थे ग्रेविटी चीजों को इकट्ठा करना चाहती थी और एक्सपेंशन उनको फैलाना चाहता था अगर मैथ की जाए तो पता चलता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर की ग्रेविटी इस बैटल में जीत नहीं पाती उसको डार्क मैटर की मदद चाहिए थी बिना डार्क मैटर के यूनिवर्स में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता ना क्लस्टर्स ना गैलेक्सीज़, ना स्टार्स ना प्लैनेट्स और ना लोग। डार्क मैटर की ग्रेविटी कितनी चाहिए थी ऑर्डिनरी मैटर के कंपेरिजन में छः गुना ज्यादा बस इतना ही जितना हम यूनिवर्स में मेजर करते हैं ये एनैलिस ये नहीं बताती कि डार्क मैटर क्या है पर यह जरूर बताती है कि उसका इफेक्ट रियल है और हम चाहें जितनी कोशिश कर लें इस ग्रेविटी को ऑर्डिनरी मैटर पर थोप नहीं सकते डार्क मैटर हमारा फ्रेनमी है हमें यह नहीं पता ये क्या है थोड़ा इरिटेटिंग है कैलकुलेशंस में यह जरूरी है अगर हमें यूनिवर्स को एक्यूरेटली समझना है साइंटिस्ट्स तभी कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो उन चीजों पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जो वो समझते हैं पर कभी कभी जरूरत पड़ती है डार्क मैटर इसका पहला एग्जांपल नहीं है नाइन्टीन सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सन के एनर्जी आउटपुट को मेजर किया था और उसके इफेक्ट को सीजंस और क्लाइमेट पर देखा था जबकि उस समय किसी को नहीं पता था कि एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से आती है तब कुछ लोगों ने सोचा था कि सन एक बर्निंग कोयल का गोला है कुछ लोग डार्क मैटर को नाइनटीन सेंचुरी के ईथर के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं एक ऐसे मीडियम जो वैक्यूम में लाइट को ट्रेवल करने में मदद करती है एटीन एटी में एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि इथर एग्जिस्ट नहीं करता लाइट बिना किसी मीडियम के भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है डार्क मैटर की इग्नोरेंस और इधर की इग्नोरेंस में फर्क है इथर एक प्लेसहोल्डर था जबकि डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट से आती है हमने डार्क मैटर को बस इमेजिनेशन से नहीं बनाया हमने उसके ग्रेविटी इफेक्ट को ऑब्जर्व किया है डार्क मैटर उतना ही रियल है जितना दूसरे तारे के आसपास ऑर्बिट करने वाले एक जो सबसे बुरा क्या हो सकता है कि डार्क मैटर मैटर न हो बल्कि कुछ और हो शायद दूसरे डाइमेंशन से फोर्सेस से आ रही हो शायद हम एक फैंटम यूनिवर्स की ग्रेविटी को महसूस कर रहे हैं शायद ये एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो यह अजीब लगता है पर क्या ये उतना ही क्रेजी नहीं है जितना पहली बार सोचना कि अर्थ सन के आसपास घूमती है डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हुए पचहत्तर साल हो गए पर अब तक पकड़ में नहीं आया पार्टिकल फिजिसिस्ट को लगता है कि ये एक घोस्टली क्लास ऑफ पार्टिकल से बना है जो मैटर के साथ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करते हैं पर लाइट के साथ नहीं न्यूट्रिनोस भी ऐसे ही पार्टिकल्स हैं जो वीकली इंटरैक्ट करते हैं सन से हर सेकंड, हर स्क्वायर इंच पर 100 बिलियन न्यूट्रिनोस निकलते हैं और बिना किसी इंटरक्शन के आपके बॉडी से गुजर जाते हैं शायद डार्क मैटर पार्टिकल्स भी ऐसे ही किसी रियर इंटरक्शन से डिटेक्ट हो जाएं। डार्क मैटर का इफेक्ट रियल है पर यह क्या है अभी तक नहीं पता ये स्ट्रॉ न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट नहीं करता इसलिए न्यूक्लियाई नहीं बनाता वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करता जो न्यूट्रिनोस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करता इसलिए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता न ही डेंस बॉल्स बनाता है लाइट को ना एब्जॉर्ब करता है ना इमिट ना रिफ्लेक्ट और न स्कैटर सिर्फ ग्रेविटी को इफेक्ट करता है और बस फिलहाल हमें डार्क मैटर को एक स्ट्रेंज इनविजिबल दोस्त मानकर चलना पड़ेगा जब तक यूनिवर्स के कैलकुलेशंस में उसकी जरूरत है। नील किताब में आगे डार्क एनर्जी की बात करते हैं यूनिवर्स में कुछ और मिस्टीरियस प्रेशर ढूंढ लिया गया है जो स्पेस के वैक्यूम से निकलता है और ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है इसको नेगेटिव ग्रेविटी भी बोल सकते हैं यह प्रेशर आगे चलकर कॉस्मिक एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर देगा मतलब यूनिवर्स और तेज फैलता रहेगा ट्वेंटी सेंचुरी फिजिक्स के सबसे अजीब आइडियाज के लिए आइंस्टीन को ब्लेम कर लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन कभी लेबोरेटरी नहीं गए ना उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया वो एक थियरिस्ट थे जो थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे इमेजिनेशन से नेचर को समझने की कोशिश करते थे जर्मन में वर्ल्ड वॉर टू के पहले लैब बेस्ड फिजिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी और थ्योरेटिकल फिजिक्स को कम पर ये थ्योरेटिकल सैंड बॉक्स ही आगे जाके बहुत पावरफुल निकला अगर किसी फिजिस्ट का मॉडल पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो उस मॉडल को मैनुपुलेट करना मतलब यूनिवर्स को मैनुपुलेट करना जैसा है ऑब्जर्वर्स और एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स उस मॉडल के प्रोडिक्शंस को रियल यूनिवर्स में टेस्ट करते हैं अगर मॉडल गलत हो तो रियल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है और फिर थियरिस्ट को अपनी थियोरी वापस ड्राइंग बोर्ड पर ले जानी पड़ती है आइंस्टीन की सबसे पावरफुल थियोरी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी नाइनटीन में पब्लिश हुई थी ये बताती है कि यूनिवर्स में सब कुछ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कैसे मूव करता है लैब साइंटिस्ट्स हर कुछ सालों में नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को और एक्यूरेटली प्रूव कर देते हैं 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए जो आइंस्टीन ने पहले से प्रोडिक्ट की थी ये वेव्स स्पेस टाइम में रिपल की तरह स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करती हैं, जैसे जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन एक गैलेक्सी में दो ब्लैक होल्स के टकराव से आया जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी जब वो रिपल अर्थ पर पहुंचा तब तक कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी इंक्लूडिंग ह्यूम आइंस्टीन ने ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रिडिक्ट की थी और वो प्रिडिक्शन सही निकला सच में आइंस्टीन एक जीनियस थे शुरुआत में साइंटिफिक मॉडल्स हाफ बेक्ड होते हैं मतलब उनमें कुछ चेंजेस की गुंजाइश होती है जैसे कॉपरनिकस ने सोचा था कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में सन के आसपास घूमते हैं आइडिया सही था पर सर्कल की जगह एलिप्स होना चाहिए था पर आइंस्टीन के जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में सब कुछ एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना जरूरी था आइंस्टीन के इक्वेशंस में एक टर्म था कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, यानी लेमडा जो एक ऐसे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता था जो न तो एक्सपेंड करता है और न कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम सब लोग सोचते थे यूनिवर्स बस ऐसे ही एग्जिस्ट करता है लेमडा का काम था ग्रेविटी को बैलेंस में रखना रशियन फिजिसिस्ट एलेग्जेंडर फ्रीडमैन ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये यूनिवर्स अनस्टेबल है जैसे एक पेंसिल की नोक पर बैलेंस हो मतलब थोड़ा भी हिलने पर ये या तो एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स आइंस्टीन को ये पता था कि लैम्डा का नेचर में कोई फिजिकल काउंटर पार्ट नहीं है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल दिया न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक एक्शन नेटर डिस्टेंस थी पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी एक रिस्पॉन्स है स्पेस टाइम के कर्वेचर का जो किसी मास या एनर्जी फील्ड की वजह से होता है मतलब मास स्पेस टाइम में डिम्पल बना देता है और वो डिम्पल दूसरे मासस को अपनी तरफ खींचते हैं अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन आल्ड विलियर ने इसको सिंपल शब्दों में कहा मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू करव स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने दो तरह की ग्रेविटी प्रोडिक्ट की एक फेमिलियर ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट्स को खींचती है और दूसरी एक एंटी ग्रेविटी प्रेशर जो स्पेस टाइम के वैक्यूम से आती है आइंस्टीन को लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है इसलिए लेमडा को यूज किया था 1929 में स्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं बल्कि एक्सपैंड कर रहा है आइंस्टीन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने लेमडा को अपनी ग्रेटेस्ट ब्लंडर बोला उन्होंने लेमडा को इक्वेशन से हटा दिया और उसकी वैल्यू जीरो मान ली पर यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई थियरिस्ट ने लेमडा को फिर से इक्वेशन में डाला 1998 में दो एस्ट्रोफिसिस्ट टीम्स एक सॉल परलमटर की और दूसरी ब्रायन स्मिथ और एडम रिस की इन्होंने डिस्टेंट सुपरनोवास को ऑब्जर्व किया उनकी लाइट डिम थी जो बताता था कि वो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से 15 परसेंट ज्यादा दूर है यह प्रूव करने के लिए या तो सुपरनोवास अलग बिहेव कर रहे थे या फिर यूनिवर्स में एक्सपेंशन एक्सीट कर रहा था सिर्फ लैम्डा ही इसको एक्सप्लेन कर सकता था जब लैम्डा को वापस आइंस्टीन की इक्वेशंस में डाला गया तो यूनिवर्स के स्टेट से इक्वेशंस परफेक्टली मैच हो गए। तो अब हम जानते हैं कि लैम्डा, जो कभी एक ब्लंडर था अब डार्क एनर्जी के रूप में यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सिलेट कर रहा है डार्क एनर्जी जो निगेटिव ग्रेविटी जैसा बिहेव करती है वह कॉस्मिक एक्सपेंशन में एक मेजर रोल प्ले कर रही है सुपरनोवाज जो पर्ल मटर और स्कमिट के स्टडीज में यूज हुई थी वो इतनी वैल्यूएबल हैं जैसे फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई इन स्टार्स में एक लिमिट के अंदर हर स्टार सेम तरीके से एक्सप्लोड करता है सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल को इग्नाइट करता है और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को सेम टाइम में रिलीज करता है इसलिए यह सुपरनोवाज एक तरह की स्टैंडर्ड कैंडल बन जाती है जो हमें दूर गैलेक्सीज तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मदद करती हैं। स्टैंडर्ड कैंडल्स कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना देती हैं, क्योंकि सब सुपरनोवास की वोल्टेज सेम होती है तो जो डिम है वो दूर है और जो ब्राइट है वो पास उनकी ब्राइटनेस मेजर करने के बाद जो एक आसान काम है आप ये एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो आपसे और एक दूसरे से कितने दूर है अगर सुपरनोवास की ल्यूमिनोसिटी अलग अलग होती तो सिर्फ ब्राइटनेस देखकर डिस्टेंस का पता नहीं चलता पर डिस्टेंस निकालने का एक और तरीक़ा भी है गलेक्सीज की रेसेशन स्पीड मेज़र करना मतलब वो स्पीड जिससे वो मिल्की वे से दूर जा रही हैं हबल ने सबसे पहले दिखाया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और दूर की गलेक्सीज ज़्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही हैं तो अगर आप एक गैलेक्सी की रेसेशन स्पीड को मेजर कर लीजिए तो उसकी डिस्टेंस का भी पता चल जाता है अगर ये दोनों मेथड्स अलग डिस्टेंसिस दिखाएं तो कुछ गलत है या तो सुपरनोवास की स्टैंडर्ड कैंडल सही नहीं है या फिर कॉस्मिक एक्सपेंशन के रेट का मॉडल गलत है निकल कर आया कि सुपरनोवाज तो सही स्टैंडर्ड कैंडल थी मतलब प्रॉब्लम ये थी कि यूनिवर्स सोचा गया था उसे ज्यादा तेज एक्सपेंड कर रहा है गैलेक्सीज ज्यादा दूर हैं जितना रेसिसन स्पीड के हिसाब से होना चाहिए था और बिना लेमडा को इंक्लूड किए इस एक्स्ट्रा एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था ये पहली बार था जब डायरेक्टली यह इविडेंस मिला कि एक रिपल्सिव फोर्स यूनिवर्स में है जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है इसी वजह से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को वापस एक्सेप्ट किया गया और उससे एक फिजिकल रियलिटी मिली और इसको डार्क एनर्जी नाम दिया गया पर्ल मटर स्मिट और रीस को दो में इस डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज मिला आज के सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट्स के हिसाब से डार्क एनर्जी यूनिवर्स के 68 परसेंट मास एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डार्क मैटर 27 परसेंट और रेगुलर मैटर सिर्फ 5 परसेंट हमारे फोर डायमेंशनल यूनिवर्स की शेप मैटर और एनर्जी की अमाउंट और कॉस्मोस के एक्सपेंशन रेट के बीच के रिलेशन से आती है इसका मैथमेटिकल मेजर है ओमेगा अगर ओमेगा एक से कम हो तो यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा और सेडल शेप लेगा अगर ओमेगा एक तो यूनिवर्स फ्लैट होगा और पैरेलल लाइंस सेम रहेंगी अगर ओमेगा एक से ज्यादा हो तो यूनिवर्स कर्व करेगा और वापस कोलेप्स हो जाएगा हबल के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की डिस्कवरी के बाद किसी ने ओमेगा को एक के पास रिलायबली मेजर नहीं किया डार्क मैटर और विजिबल मैटर को मिलाकर भी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिम जीरो तक पहुंचती है मतलब यूनिवर्स ओपन है 1979 से एन गुथ ने बिग बैंग थ्योरी को अपडेट किया जिसमें यूनिवर्स की स्मूदनेस को एक्सप्लेन किया इस अपडेट से ओमेगा की वैल्यू एक की तरफ बढ़ गई पर प्रॉब्लम यह थी कि थ्योरी के हिसाब से मास एनर्जी तीन गुना ज्यादा होनी चाहिए थी जितनी ऑब्जर्वर्स को दिख रही थी ऑब्जर्वर्स ने कहा कुछ गलत है थियोरिस्ट ने कहा और ढूंढिए डार्क एनर्जी की डिस्कवरी ने दोनों को सही प्रूव कर दिया जब डार्क एनर्जी को इंक्लूड किया गया तो मेगा की वैल्यू एक हो गई जो थियरिस्ट चाहते थे अब सवाल यह है कि ये डार्क एनर्जी क्या है किसी को नहीं पता कुछ लोगों का मानना है कि ये क्वांटम इफेक्ट है जिसमें वैक्यूम स्पेस में पार्टिकल्स और उनके एंटी मैटर पेयर्स कॉन्टिन्यूसली बन और बिगड़ रहे हैं ये वर्चुअल पार्टिकल्स थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं और एक आउटवर्ड प्रेशर बनाते हैं प्रॉब्लम ये है कि जब इस वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट किया गया तो रिजल्ट 10 टू दावर पावर 120 टाइम्स ज्यादा आया जितना एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया ये साइंस के हिस्ट्री में थियोरी और ऑब्जर्वेशन के बीच का सबसे बड़ा मिसमैच है डार्क एनर्जी क्या है यह हमें नहीं पता टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन में परफेक्टली फिट हो गई लेमडा अब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करता है अब डार्क एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड बेस्ड और स्पेस टेलीस्कोप से यह ऑब्जर्वेशन डार्क एनर्जी के कॉस्मिक एक्सपेंशन पर इफेक्ट को स्टडी करेंगे लैम्डा और एक्सिलेटिंग यूनिवर्स का रिमार्केबल फीचर यह है कि यह रिपल्सिव फोर्स वैक्यूम से निकलती है किसी मटेरियल से नहीं जैसे वैक्यूम बढ़ता है डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है मतलब यूनिवर्स हमेशा और तेज एक्सपैंड करता रहेगा एक ट्रिलियन सालों में जो गैलेक्सीज अभी विजिबल हैं वो इतनी दूर चली जाएंगी कि उनको देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा सिर्फ मिल्की वे के आसपास के स्टार्स ही दिखाई देंगे और यूनिवर्स एक एंडलेस वॉइड लगने लगेगा डार्क एनर्जी एक फंडामेंटल कॉस्मिक प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर जेनरेशन के यूनिवर्स को समझने की कैपेसिटी को लिमिट कर देगी शायद फ्यूचर साइंटिस्ट को यह भी ना पता चले कि कभी गैलेक्सीज थी नील कहते हैं कि एक सपना उन्हें लगातार सताता है कि क्या हम भी कुछ ऐसे ही बेसिक कॉस्मिक ट्रुथ से अनजान हैं जो कभी थे क्या यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स हमसे छुपे हुए हैं जो हमारे थियोरी में होने चाहिए क्या हम किसी ऐसे राज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे नीलागे द कॉस्मोस ऑन द टेबल पे बात करते हैं कभी कभी छोटी छोटी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए भी कॉस्मॉस की डीप नॉलेज चाहिए होती है मिडिल स्कूल में नील ने कहा कि वो अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछे कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कहां से हैं? तो उन्होंने जवाब दिया अर्थ की क्रस्ट से सही कहा क्योंकि लैब में वहीं से मिलते हैं पर अर्थ की क्रस्ट को यह एलिमेंट्स कैसे मिले जवाब एस्ट्रोनॉमिकल ही होना चाहिए जवाब देने के लिए यूनिवर्स का ओरिजिन और रिवोल्यूशन समझना जरूरी है सिर्फ नेचुरली एलिमेंट्स बिग बैंग के के दौरान बने थे। बाकी सब डाइंग स्टार्स के हाई टेंपरेचर कोर्स में बनते हैं जो बाद में प्लैनेट्स और लाइफ बनाने में मदद करते हैं बहुत लोगों के लिए प्रियोडिक्टेबल बस एक अजीब सी चार्ट होती है बॉक्स में भरी हुई कुछ अजीब और मुश्किल लेटर्स जो स्कूल केमिस्ट्री क्लास की के दीवार पर लगी थी पर ये टेबल असल में एक कल्चरल आइकन होनी चाहिए साइंस के इंटरनेशनल एडवेंचर का सिंबल, जो लैब्स पार्टिकल एक्सिलरेटर्स और कॉस्मॉस के फ्रंटियर पर किया गया कभी कभी साइंटिस्ट भी सोचते हैं कि प्रियोडिक टेबल एक अजीब जू है एक चिड़ियाघर जिसमें डॉक्टर स्यूस के डिजाइन किए वन ऑफ अ काइंड सोडियम एक पॉइजनस रिएक्टिव मेटल है जो बटर नाइफ से कट हो जाता है क्लोरीन एक स्मेली डेडली गैस है और जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो टेबल सॉल्ट है नमक और बिल्कुल हार्मलेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग नहीं है एक एक्सप्लोजिव गैस और दूसरा कंबस्टन प्रमोट करता है पर मिलकर ये लिक्विड वाटर बनाते हैं जो आग बुझाता है टेबल को एक की नजर से देखें, तो कुछ अलग एलिमेंट्स दिखेंगे जो कॉस्मोस के लिए सिग्निफिकेंट हैं। हाइड्रोजन ये सबसे हल्का और सिंपल एलिमेंट है न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन। बिग बैंग के दौरान बना था ह्यूमन बॉडी के दो बाय एटम्स हाइड्रोजन है और यूनिवर्स के 90 परसेंट एटम्स भी हाइड्रोजन है जुपिटर के कोर में हाइड्रोजन इतना कंप्रेस हो गया है कि वो एक कंडक्टिव मेटल की तरह बिहेव करता है हेनरी कैंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन को डिस्कवर किया और उन्होंने ही अर्थ की मास कैलकुलेट की थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ हर सेकेंड सन के कोर में फोर बिलियन टनस फास्ट मूविंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं हीलियम बनाते हुए हीलियम लो डेंसिटी गैस है जो इनहेल करने से आवाज मिकी माउस जैसी हो जाती है यूनिवर्स का दूसरा सबसे अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद कॉस्मॉस के हर रीजन में कम से कम दस परसेंट कोरोना में टोटल इक्लिप्स के दौरान ही था हीलियम का नाम ग्रीक सन गॉड हेलियो से आया है। फिर लिथियम, यूनिवर्स का थर्ड सिंपलेस्ट एलिमेंट, जिसमें तीन प्रोटॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिग बैंग के दौरान बना था पर लिथियम हर न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाता है बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स में लिथियम आइटम्स की मात्रा वन से ज्यादा नहीं हो सकती फिर कार्बन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कार्बन बेस्ड होते हैं लाइफ की केमिस्ट्री कार्बन पर ही आधारित है क्योंकि ये स्टार्स के कोर में बनता है और गैलेक्सीज में फैलता है ऑक्सीजन भी अबंड है और लाइफ के लिए जरूरी भी सिलिकॉन भी थ्योरेटिकली कार्बन की तरह लाइफ बनाने में कैपेबल है पर कॉस्मोस में कार्बन सिलिकन से दस गुना ज्यादा है इसलिए कार्बन बेस्ड लाइफ ज्यादा संभावित है एल्युमिनियम ये अर्थ की क्रस्ट का लगभग 10 परसेंट है पुरानी जेनरेशन इसको टिन फ़ॉइल बोलती थी पर एल्युमिनियम फ़ॉइल ज्यादा कॉमनली यूज होता है टेलीस्कोप मिरर्स में पॉलिस्ड एल्यूमिनियम का यूज होता है फिर टाइटेनियम ये एल्यूमिनियम से वन टाइम्स डेंस और डबल स्ट्रांग है मिलिट्री एयरक्राफ्ट और प्रोस्थेटिक्स में यूज होता है टेलीस्कोप डोम्स में भी टाइटेनियम ऑक्साइड यूज होता है जो इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हीट कम करता है फिर आयरन यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैसिव स्टार्स के कोर में आयरन बनता है और जब एनर्जी खत्म होती है तो स्टार को करके सुपरनोवा में एक्सप्लोर हो जाते हैं आयरन का एक अजीब फीचर है अगर इसको स्प्लिट या कंबाइन करिए तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना कि रिलीज इसलिए जब हाई मास स्टार्स में आयरन बनता है तो उनकी मौत तय हो जाती है क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं बनती मैसिव स्टार्स के आयरन से भरने पर कोलैप्स होता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो एक वीक तक बिलियन सन की तरह चमकता है सॉफ्ट मेटल गैलियम इतना लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है कि जैसे कोकोवा बटर हाथ से टच करते ही लिक्विड बन जाता है इसके अलावा एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए गैलियम उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बस एक चीज में यूज होता है गैलियम क्लोराइड एक्सपेरिमेंट्स में जो सन से आने वाले न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है एक टन का अंडरग्राउंड वेट होता है गैलियम क्लोराइड का जिसमें न्यूट्रीनोज और कैलियम न्यूक्लियाई के बीच कोलिजनस डिटेक्ट किए जाते हैं हर बार जब कोलिजन होता है तो एक एक्सरे लाइट की चमक निकलती है सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम जिसमें थियोरी के मुकाबले कम न्यूट्रीनोज डिटेक्ट हो रहे थे इसी तरह के टेलीस्कोप से इवॉल्व हुई थी फिर टेक्नीटियम इसका हर फॉर्म रेडियो होता है ये नेचुरली अर्थ पर नहीं मिलता सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में बनाया जाता है ग्रीक वर्ल्ड टेक्नोटोस का मतलब होता है आर्टिफिशियल कुछ रेड स्टार्स के एटमोसफेयर में ये मिलता है पर ये समझ नहीं आया कि वहां कैसे पहुंचा इसकी हाफ लाइफ सिर्फ दो मिलियन साल है जबकि स्टार्स की उम्र बहुत ज्यादा होती है मतलब स्टार्स के साथ ये एलिमेंट पैदा नहीं हो सकता था रेडियम ऑस्मियम और प्लेटिनम के साथ पीरियडिक टेबल के हेवीस्ट एलिमेंट्स में से एक है दो क्यूबिक फीट इरिडियम का वेट एक बुक कार के बराबर होता है इरिडियम एक फेमस स्मोकिंग गन है क्योंकि यह क्रेटेसियस पेलीजीन यानी के पी बाउंड्री में पाया गया था वही वक्त जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे अर्थ के सरफेस पर यह रेयर है पर मेटेलिक एस्ट्रॉयड्स में कॉमन है जब ऐसे एस्ट्रॉयड्स अर्थ से टकराते हैं तो इरेडियम सर्फेस पर छिड़क देते हैं मतलब अगर डायनासोर्स को खत्म करने का रीजन ढूंढना है तो स्पेस से आया एक बड़ा एस्ट्रॉयड सबसे टॉप पर होगा 1952 में हाइड्रोजन बॉम्ब के फर्स्ट टेस्ट के बाद एक अनोन एलिमेंट मिला जिसे आइंसटीनियम नाम दिया गया यह साउथ पैसिफिक के एवटॉक टोल में मिला था कुछ एलिमेंट्स अपना नाम सन के ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट से पाते हैं जैसे फॉस्फोरस ग्रीक में लाइट बेरिंग मतलब प्रकाश ले जाने वाला वेनस प्लैनेट को सुबह का आसमान में देखने पर यह नाम दिया गया था फिर सेलेनियम ग्रीक वर्ड सेलिन से जो मून को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ओर्स में यह हमेशा टेल्यूरियम यानी अर्थ के साथ पाया गया सिरस 1801 में इटालियन एस्ट्रोनमर गुइसिप पियाजी ने मार्स और जुपिटर के बीच एक प्लेनेट डिस्कवर किया ऑफ हार्वेस्ट दिया। सिरल शब्द भी यहीं से आया इसके बाद डिस्कवर हुआ एलिमेंट सीरियम फिर प्लस सीरस के बाद दूसरा प्लेनेट जो विजडम की गॉडेस प्लास के नाम पर रखा गया उसके बाद डिस्कवर हुआ एलिमेंट पलेडियम प्लेनेट मरकरी और एलिमेंट मरकरी दोनों के नाम स्पीडी रोमन मैसेजर गॉड से इंस्पायर है थोरियम का नाम नॉर्स थॉर से आया है जो बिजली के देवता जुपिटर के क्लाउड्स में भी इलेक्ट्रिकल दिखते हैं, जो है पर यूरेनस नेपच्चून और प्लूटो के पास है यूरेनियम सेवनटीन एटी नाइन में डिस्कवर हुआ आठ साल पहले विलियम हर्शल ने यूरेनस डिस्कवर किया था नैप्चूनियम 1940 में में बर्कले साइक्लोट्रॉन प्लुटो एक बड़ा प्लानिट माना गया था पर बाद में पता चला की यह सबसे छोटा है प्लूटो के ऑर्बिट वाले और भी ऑब्जेक्ट मिले जो साइज में छोटे हैं इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया प्लूटोनियम का यूज हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए अटोमिक बॉम्ब में हुआ वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आर में यूज होता है जो स्पेस क्राफ्ट को पावर देता है जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती तो यह थी हमारी कॉस्मिक जर्नी थ्रू द पीरियडिक टेबल कुछ लोग केमिकल से डरते हैं शायद उनके साइंटिफिक नेम्स की वजह से पर केमिकल्स तो यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नील की नजर में उनके फेवरेट स्टार्स और उनके दोस्त सब केमिकल्स से ही बने हैं कॉस्मोस में शार्प एंगल्स नेचुरली मिलना बहुत रेयर है बस क्रिस्टल्स और टूटे पत्थर ही ऐसे होते हैं बहुत सारी चीजें अजीब शेप्स की होती हैं पर राउंड चीजें तो हर जगह है सो so, बबल से लेकर पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक फिजिक्स के सिंपल लॉज के एक्शन से स्फियर्स ही सबसे ज्यादा बनते हैं बहुत बार हम किसी ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल एज्यूम कर लेते हैं मेंटल एक्सपेरिमेंट में क्योंकि स्फेरिकल केस को समझना बेसिक फिजिक्स को समझने के लिए जरूरी है अगर स्फेरिकल केस को समझ लिया तो ऑब्जेक्ट का बेसिक फिजिक्स भी समझ जाएंगे नेचर में स्फियर्स उन फोर्सेस से बनते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को हर डायरेक्शन में छोटा करना चाहती हैं। सोप बबल बनाने वाले लिक्विड की सरफ़ेस टेंशन हवा को हर तरफ से कंप्रेस करती है यह बबल को इतना छोटा बनाती है जितना मिनिमम सरफ़ेस एरिया में पॉसिबल हो कैलकुलस से प्रूव किया जा सकता है कि इन वॉल्यूम के लिए सबसे कम सर्फेस एरिया वाला शेप परफेक्ट स्फीयर ही होता है अर्थ पर बॉल बेरिंग्स बनाने का एक तरीका यह है कि मोल्टेन मेटल के ड्रॉप्स को लंबी शेफ्ट में गिराया जाए जब ड्रॉप नीचे गिरती हैं तो स्फीयर बनाने की कोशिश करती हैं स्पेस स्टेशन पर जब ग्रेविटी नहीं होती तो मोल्टेन मेटल्स को हल्का सा स्क्वीज करके स्फीयर बनाया जा सकता है क्योंकि वो वहाँ तैरते हैं और ठंडे होते हैं कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटी और एनर्जी मिलकर ऑब्जेक्ट्स को स्फेरिकल बना देते हैं ग्रेविटी हर तरफ से मैटर को कंप्रेस करने की कोशिश करती है पर अगर केमिकल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो तो ग्रेविटी नहीं जीत पाती हिमालया अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट उठते हैं पर अर्थ की डायमीटर के कंपेरिजन में यह हाइट बहुत कम है अगर अर्थ को एक सुपर डुपर बड़ी उंगली से टच करें तो ये एक क्यू बॉल की तरह स्मूथ लगेगा ग्लोब्स पर दिखाई देने वाले उठे हुए माउंटेन्स रियलिटी में बहुत एक्जिजन है स्पेस से देखने पर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर लगती है मार्स का ओलिपस मॉन्स माउंटेन 65,000 फीट टॉल और 300 हंड्रेड माइल्स वाइड है माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है प्लेनेट की ग्रेविटी जितनी कम माउंटेन्स उतने ही बड़े हो सकते हैं एवरेस्ट के नीचे वाले रॉक लेयर्स अपनी प्लास्टिसिटी की वजह से ज्यादा हाइट को झेल नहीं पाते स्पेस में लो ग्रेविटी की वजह से छोटे ऑब्जेक्ट्स किसी भी शेप में हो सकते हैं जैसे मार्स के मोस फोबोस और डेमोस जो इडाहो पोटेटो की तरह दिखते हैं फोबोस पर डेढ़ पाउंड इंसान का वजन सिर्फ चार आउसेस होगा स्पेस में सरफेस टेंशन की वजह से छोटे लिक्विड ब्लॉब्स हमेशा स्फेरिकल बनते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास बहुत ज्यादा हो तो ग्रेविटी उसको स्फियर में कन्वर्ट कर देती है स्टार्स भी गैसियस स्फेयर होते हैं पर अगर किसी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के पास आ जाएं, तो उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है बाइंडी स्टार्स में अगर एक स्टार रेड जैंट बन जाए तो दूसरे स्टार की ग्रेविटी उसका मटीरियल खींच लेती है और शेप इलांगेटेड हो जाता है हर चीज किस जैसा मिल्की वे गैलेक्सी एक फ्लैट डिस्क है जिसका डायमीटर टू थिकनेस रेशियो 1000 टू 1 है पैनकेक से भी ज्यादा फ्लैट गैलेक्सी पहले एक स्फ़ेरिकल गैस बॉल थी जो कोलैप्स करते वक्त स्पिन करने लगी और सेंट्रीफ़्यूगल फ्यूगल फोर्स ने इसको मिड प्लेन पर फ्लैट कर दिया जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं इसी वजह से अर्थ के पोल्स पर डायमीटर थोड़ा कम है और इक्वेटर पर ज्यादा सेटर्न जो फास्ट रोटेट करता है वो भी पोल टू पोल फ्लैट हो गया है और इक्वेटर पर डायमीटर ज्यादा है पल्सार्स बहुत फास्ट रोटेट करते हैं हजार रिवोल्यूशन पर सेकेंड तक अगर ये नॉर्मल मैटर से बने होते तो स्पिन के प्रेशर से टूट जाते पल्सार्स का मास सन के बराबर होता है पर साइज मैनहेटन जितना छोटा इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि माउंटेन की हाइट एक पेपर की थिकनेस से भी ज्यादा नहीं होती गैलेक्टिक क्लस्टर्स में भी स्फेरिकल शेप इंपॉर्टेंट होता है कुछ क्लस्टर्स रेजली होते हैं और कुछ फ्लैट शीट्स की तरह दिखते हैं पर कुछ स्टेबल क्लस्टर्स स्फेरिकल होते हैं जैसे कोमा क्लस्टर ये ग्रेविटेशनली मेच्योर है और गैलेक्सीज हर डायरेक्शन में मूव करती हैं स्फीयर्स हमेशा एस्ट्रोफिजिक्स में यूजफुल टूस रहे हैं मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन और थियोरी के लिए लेकिन हर चीज को स्फीयर मानना भी गलत है एक मजाक है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहेंगे कि कंसीडर स्फेरिकल काउ 1800 से पहले लाइट शब्द सिर्फ विजिबल लाइट के लिए ही यूज होता था लेकिन 1800 में इंग्लिश एस्ट्रोनोमर विलियम हर्शल ने ऐसी वॉर्म नोटिस की जो ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देती थी हर्षल ने प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को पास किया और देखा कि अलग अलग कलर्स की टेंपरेचर अलग थी एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल पॉइंट बनाना जरूरी होता है एक ऐसा पॉइंट जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ इफेक्ट नहीं होगा हर्षल ने रेड लाइट के पास एक थर्मोमीटर रखा जहां उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि रूम टेम्परेचर होगा पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेड से भी ज्यादा हो गया हर्षल ने लिखा लगता है कि रेड के बाद भी कुछ हीट है जो शायद इनविजिबल लाइट हो सकती है और यह था इंफ्रा लाइट का डिस्कवरी रेड के नीचे वाली लाइट 1801 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉन रिटर ने वायलेट के पास एक अलग बैंड नोटिस किया उन्होंने सिल्वर क्लोराइड को वायलेट और उसके बाहर डार्क रीजन में रखा जो डार्क रीजन में था वो ज्यादा डार्क हो गया और ये था अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी यूवी की डिस्कवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक सिक्वेंस कुछ ऐसा है रेडियोवेव्स माइक्रोवेवस इंफ्रारेड विजिबल लाइट आर फिर अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज और आज हम इन सब बैंड्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं हर्शल और रिटर की डिस्कवरी के बाद भी स्काई वॉचिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया पहला टेलीस्कोप जो इन लाइट को डिटेक्ट कर सका वो 130 साल बाद बना। बनारिक हर्ड्स ने दिखाया कि डिफरेंट लाइट बैंड्स में सिर्फ वेव फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इनविजिबल लाइट और टेलीस्कोप्स का कनेक्शन समझने में थोड़ी देर लगी उस वक्त तक टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट को एनहेंस करने के लिए ही बनते थे एक्सप्लोडिंग स्टार्स या सुपरनोवे में अलग अलग लाइट बैंड एक साथ निकलती हैं एक्स रेज गामा रेज अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट इंफ्रा रेड और रेडियोवेवस लेकिन अगर आपके टेलीस्कोप का डिटेक्टर सिर्फ एक बैंड को पकड़ता है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे आजकल के टेलीस्कोप एक साथ कई बैंड्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनका एक कंपोजिट इमेज बना लेते हैं जैसे जियॉर्डी ने स्टार ट्रैक में देखा था हर बैंड के हिसाब से मिरर और डिटेक्टर बनाने पड़ते हैं रेडियो वेव के लिए चिकन वायर भी चल जाता है लेकिन एक्सरेस के लिए सुपर स्मूथ मिरर चाहिए पहला रेडियो टेलीस्कोप कार्ल जेंकी ने बनाया था नाइनटीन में उनका स्ट्रक्चर एक मूविंग स्प्रिंकलर जैसा था और वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता था उन्होंने डिस्कवर किया कि रेडियो वेव्स सिर्फ लोकल थी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से भी आ रही थी ग्रोट रिबर ने जेंसकी की डिस्कवरी को कंफर्म किया और रेडियो स्काई के लो रेजोल्यूशन मैप्स बनाए उसके बाद मॉडर्न रेडियो टेलीस्कोप्स आए जो बहुत बड़े और एक्यूरेट इंटरफेरोमीटर रेडियो टेलीस्कोप में कई डिशेस होती हैं जो एक साथ काम करती हैं जैसे वेरी लार्ज अरे वी और ए एल जो रेडियो और माइक्रोवेव सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं गामा रेज को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो ऑर्डिनरी लेंसेस और मिरर से पास हो जाते हैं नासा के एक्सप्लोर इलेवन सेटेलाइट ने पहली बार स्पेस से गामा रेज डिटेक्ट किया पता चला कि ये बर्स्ट अर्थ के सरफेस के पास भी होते हैं मोस्टली थंडर क्लाउड्स के ऊपर आज के टेलीस्कोप्स हर इनविजिबल स्पेक्ट्रम बैंड में काम करते हैं रेडियो से गामा रेस तक रेडियो टेलीस्कोप्स गैस और गैलेक्सीज़ के बीच के गैप को डिटेक्ट करते हैं माइक्रोवेव टेलीस्कोप्स कॉस्मिक बैकग्राउंड को समझाते हैं इन्फ्रारेड टेलीस्कोप स्टार नर्सरीज देखते हैं अल्ट्रावाट और एक्सरे टेलीस्कोप्स ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करते हैं और गामा रे टेलीस्कोप्स जॉयट टे स्टार एक्सप्लोजन को कैप्चर करते हैं हर्षल ने जो अनफिट फॉर विजन रेस डिटेक्ट की थी उन्होंने हमें यूनिवर्स को ऐसे देखने की शक्ति दी जैसे वो असल में है न कि जैसे वो दिखाई देते हैं हर्षल खुश होते अगर वो ये सब देख पाते दूर से देखने पर हमारा सोलर सिस्टम खाली लगता है अगर हम इसे एक स्फियर में बंद करें जो नेपच्यून के ऑर्बिट को कवर करे, तो सन प्लैनेट्स और उनके मूस मिलाकर भी स्पेस का एक ट्रिलियंथ हिस्सा ही घिरे होंगे लेकिन ये स्पेस खाली नहीं है प्लैनेट्स के बीच की जगह में रॉक्स पेबल्स आइस बॉल्स डस्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स और स्पेस प्रोप्स भरे पड़े हैं इस स्पेस में ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं इंटरप्लैनिटरी स्पेस इतना नॉन एम्प्टी है कि अर्थ अपने 30 किलोमीटर पर सेकेंड की ऑर्बिट में रोज कई टन मिटियोर्स को टकरा देती है ज़्यादातर मिटियोर्स एक सैंड ग्रेन जितने छोटे होते हैं और एटमोसफियर में एंटर करते ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं बड़े मिटोर्स हीट की वजह से टूट जाते हैं और छोटे टुकड़ों में वेपराइज हो जाते हैं बहुत बड़े मिटियोर्स इंटैक्ट रहकर ज़मीन तक पहुँच जाते हैं अर्थ को घूमते हुए 4.6 बिलियन साल हो गए हैं फिर भी अर्थ ने अपने ऑर्बिटल पाथ से सारा डिब्री साफ नहीं किया पहले के टाइम में तो और भी ज्यादा जंक अर्थ पर गिरता था जो अर्थ के एटमोस्फियर को गर्म और क्रस्ट को मोल्टिन बना देता था एक बड़ा इंपैक्ट की वजह से ही मून बना था अपोलो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लाए सैंपल से पता चला कि मून में आयरन और हेवी एलिमेंट्स की कमी है इससे यह पता चला कि मून शायद अर्थ के आयरन पुअर क्रस्ट और मेंटल से बना है जब एक मार्स साइज प्लैनेट अर्थ से टकरा गया था सोलर सिस्टम के और भी प्लैनेट्स ने ऐसे ही इंपैक्ट्स झेले हैं मून और मरकरी के सरफेस पर ये क्रिएटर्ड रिकॉर्ड्स अब भी दिखाई देते हैं इंटरप्लरी स्पेस में आज भी कुछ रॉक्स मार्स मून और अर्थ से निकले हुए हैं जो बड़े इंपैक्ट्स की वजह से स्पेस में शूट हो गए थे एस्ट्रॉयड्स का बड़ा हिस्सा मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में है यहाँ जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं उनका टोटल मास मून के मास का पांच परसेंट भी नहीं है लेकिन कुछ एस्ट्रॉयड्स अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं और अगर बड़े एस्ट्रॉयड्स टकरा जाए तो मास एक्सटेंक्शन हो सकता है इपर बेल्ट में भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो नेपचून के ऑर्बिट के बाद शुरू होता है और प्लूटो तक फैला है कुछ कॉमेट्स ऐसे पे हैं जो प्लेनेट्स के ऑर्बिट्स को क्रॉस करते हैं जैसे हेलीस कॉमेट काइपर बेल्ट से भी दूर उल्ट क्लाउड है जहां से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स आते हैं यह कॉमेट्स भी किसी डायरेक्शन से इनर सोलर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं हेलबॉप और हा कुटाके जैसे कॉमेट्स ऊंट क्लाउड से आए थे जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखने की आंखें होती तो इस स्काई में मून से दस गुना बड़ा दिखाई देता फास्ट मूविंग स्पेस प्रोब्स जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में करंट जनरेट कर सकते हैं जो उनकी स्पीड को कम कर सकते हैं सोलर सिस्टम में अब तक फिफ्टी सिक्स डिस्कवर हुए थे लेकिन सेटन के आसपास एक ही रात में एक डजन नए मून्स मिल गए मून में सबसे इंटरेस्टिंग है यूरोपा जिसमें आइस के नीचे लिक्विड वाटर है अगर कहीं लाइफ ढूंढनी हो तो ये बेस्ट जगह है प्लूटो के मून चार और प्लूटो दोनों ने एक दूसरे को टाइडली लॉक किया हुआ है जिससे दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही फेस दिखाते हैं यूरेनस के मून के नाम शेक्सपियर और अलेगजेंडर पोप के कैरेक्टर्स पर रखे गए हैं सन से कॉन्टीन्यूअसली हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जिसे सोलर विंड कहते हैं ये पार्टिकल्स प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और पोल्स पर कलरफुल ऑरोरास बनाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना ट्रिकी है कुछ सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट में होते हैं 100-400 सौ माइल्स की हाइट पर जो नब्बे मिनट में एक ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट तेईस हजार ऊपर होती है जहां उनका ऑर्बिट अर्थ के रोटेशन से मैच करता है और वो फिक्स्ड पॉइंट पर दिखाई देते हैं न्यूटन के लॉज कहते हैं कि किसी भी प्लैनेट से दूर जाने पर ग्रेविटी कमजोर होती है लेकिन कभी जीरो नहीं होती जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से कई कॉमेट्स को डाइवर्ट कर देता है जो अदरवाइज अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते थे स्पेस प्रोप्स को भी ग्रेविटेशनल टेक्निक से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भेजा जाता है जैसे कसीनी प्रोप को सैटन तक पहुंचाने के लिए वीनस अर्थ और जुपिटर का ग्रेविटेशनल हेल्प लिया गया नील का भी एक एस्ट्रॉयड है 13123 ट्वेल्व टाइसन जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहा है बहुत सारे एस्ट्रॉयड फेमस लोगों के नाम पर है जैसे जेम्स बॉन्ड और सेंटा खुशकिस्मती से नील का एस्ट्रॉयड फिलहाल अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है आगे नील एग्जो प्लेनेट अर्थ की बात करते हैं वो कहते हैं कि चाहे आप भागिए, स्विम करिए, वॉक करिए या रेंगी अर्थ पर हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है कभी किसी कैनियन की दीवार पर पिंक लाइमस्टोन की लाइन दिखेगी तो कभी किसी गुलाब के तने पर एक लेडी बर्ग एफिड को खाते हुए मिलेगी बस देखने की बात है लेकिन जब एक जेट प्लेन से ऊपर उठिए तो ये छोटी छोटी डिटेल्स गायब हो जाती हैं उड़ान की ऊंचाई पर जाके सारे बड़े रोड्स भी मुश्किल से दिखते हैं स्पेस में जाते ही डिटेल्स और भी कम हो जाती हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो 250 मील मील्स ऊपर ऑर्बिट करता है आप दिन में पेरिस लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स को ढूंढ सकते हैं वो भी तभी अगर आपको जोग्राफिक क्लास में उनकी जगह याद हो रात को ये शहरों की चमक दिखाई देती है लेकिन दिन में ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा या ग्रेट वॉल ऑफ चीन नहीं दिखते इनकी बनावट पत्थर और मिट्टी के होने की वजह से ये नेचुरल लैंडस्केप में घुल मिल जाते हैं मून से जो क्वार्टर मिलियन माइल्स दूर है न्यूयॉर्क पेरिस और बाकी शहरों की चमक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती लेकिन बड़े वेदर फ्रंट्स जरूर घूमते हुए दिखाई देते हैं मार्स से जो 35 मिलियन मील mil दूर है बस बड़ी बड़ी माउंटेन चेन्स और कंटिनेंट्स की एज ही टेलीस्कोप से दिख सकती है नेपचून से जो 3 बिलियन माइल्स दूर है सन इतना डिम दिखाई देता है जैसे एक छोटा तारा और अर्थ बस एक छोटी सी चमक जो तारे की तरह दिखाई देती है स्पेसक्राफ्ट ने 1990 में के में के ऑर्बिट से एक फोटो ली थी जिसमें अर्थ बस एक पेल ब्लू डॉट जैसा दिखाई दिया सेगन ने इसे यही नाम दिया। अब सोचिए अगर कोई एलियंस अपनी हाइट एक आंखों और टेलीस्कोप के साथ स्पेस को स्कैन करें तो उन्हें क्या दिखाई देगा सबसे पहले उन्हें अर्थ का ब्लू कलर दिखाई देगा जो पानी की वजह से है एलियंस सोचेंगे कि यहाँ लिक्विड वाटर है जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक स्पेसिफिक रेंज में ही हो सकता है पोलराइज कैप्स भी उनको दिखाई देंगे जो सीजन के साथ बदलते रहते हैं अर्थ के रोटेशन 24 आवर से लैंड मासस भी टर्न होते दिखाई देंगे लेकिन रियलिटी चेक ये है कि सबसे नजदीकी एग्जो प्लैनेट अल्फा सेंचुरी में है जो हमसे चार लाइट ईयर्स दूर है ज्यादातर एग्जो दूसरों के स्टार सिस्टम्स में डन से लेकर हंड्रेड लाइट ईयर्स दूर है अर्थ सन के मुकाबले एक बिलियन से भी कम ब्राइट है तो विजिबल लाइट टेलीस्कोप से देखना मुश्किल है एलियन शायद कुछ अलग वेवलेंथस जैसे इंफ्रा में देखने की कोशिश करेंगे या फिर वो स्टार्स को जिगल करते हुए देखने की कोशिश करेंगे जो उनके ऑर्बिट में प्लानट्स होने की निशानी होती है लेकिन अर्थ इतना छोटा है कि सन में ये जिगल करने लायक भी नहीं है नासा के किपलो टेलीस्कोप ने दूसरी मेथड अपनाई स्टार्स की ब्राइटनेस में थोड़ी सी कमी देखना जब उनके प्लैनेट्स उनके आगे से गुजरते हैं इस तरीके से उन्होंने कई एक्सोप्लैनेट्स खोजे लेकिन ये प्लैनेट्स डायरेक्टली दिखाई नहीं दिए सिर्फ लाइट में थोड़ी कमी दिखाई दी एलियंस अगर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव सुनने की कोशिश करें तो उन्हें हमारे प्रेजेंस का पता चल सकता है रेडियो स्टेशंस मोबाइल फोन्स माइक्रोवेव ओव सेटेलाइट और रडार सिग्नल्स सब रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एलियंस कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये सिग्नल्स अर्थ से आ रहे हैं या जुपिटर से क्योंकि जुपिटर भी रेडियो वेव्स का बड़ा सोर्स है या फिर वो सोचे कि ये सन से आ रहा है 1967 में कैम्ब्रिज के रेडियो टेलीस्कोप ने एक बार रेगुलर इंटरवल पर आने वाली रेडियो डिटेक्ट की थी शुरू में लगा कि एलियंस की सिग्नल है लेकिन बाद में पता चला कि एक नई तरह की स्टार है न्यूट्रॉन स्टार जो अपने रोटेशन के साथ रेडियो पल्स भेज रही थी इन्हें पल्सर्स कहा गया कॉस्मोकेमिस्ट्री में प्लेनेटरी एटमोस्फियर्स को लाइट के एनालिसिस से स्टडी किया जाता है हर एलिमेंट और मॉलिक्यूल अपनी अलग वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब या इमिट करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये फिंगर डिटेक्ट किए जा सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिथेन और सोडियम जैसे बायोमार्कर्स हैं जो लाइफ की निशानी है ऑक्सीजन ज्यादातर प्लैनेट्स और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से आता है मिथेन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ऑयल प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक से आती है अगर एलियंस हमारी सोडियम वेपर पर स्ट्रीट लाइट्स को डिटेक्ट कर लें तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ टेक्नोलॉजी है ऑक्सीजन और मिथेन देखकर वो सोचेंगे कि यहाँ लाइफ है लेकिन अगर उन्हें पॉल्यूशन और स्मोक के मार्कर्स मिल गए तो वो सोचेंगे ये इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है 1995 में पहला एक्सोप्लेनेट डिस्कवर हुआ था, और अब तक 3000 से ज्यादा एक्सोप्लेनेट्स मिल चुके हैं मिल्की वे में 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लानिट्स होने की संभावना है हो सकता है फ्यूचर में हम उन प्लैनेट्स पर जाने की सोचें जरूरत हो या च्वाइस हो नील आगे कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी दुनिया की सबसे अमेजिंग और यूजफुल साइंस है इसमें हम सिर्फ अर्थ के साइज ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगे हैं जेम्स फर्गूसन ने 1757 में कहा था कि ये साइंस हमारे दिमाग को और बड़ा बनाती है और हमें हमारी छोटी सोच से ऊपर उठने में मदद करती है लेकिन ऐसा सोचने का टाइम किसके पास है जो माइग्रेंट वर्कर है स्वेट शॉप में काम करता है या जो बिना घर के हैं वो ऐसे आइडियाज के बारे में नहीं सोचता ऐसे लोग जो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में लगे हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है ईयर 2000 में न्यूयॉर्क के हाइडन प्लानिटोरियम में एक शो था पासपोर्ट टू द यूनिवर्स इसमें लोगों को अर्थ से लेकर कॉस्मोस तक वर्चुअल जर्नी पर ले जाया गया शो देखने के बाद एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने नील को लेटर लिखा उन्होंने कहा कि उनको शो देखकर बहुत छोटा और इन महसूस हुआ नील कहते हैं कि उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा जब भी वो शो देखते हैं उन्हें जिंदा और कनेक्टेड फील होता है उन्हें लगता है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि हमने अपनी जगह यूनिवर्स में खोज ली है पर वो प्रोफेसर शायद गलत सोच रहे थे उनका ईगो पहले से ही बड़ा था सोसाइटी हमें बताती है कि हम नेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर रियलिटी में हम भी नेचर का एक छोटा सा हिस्सा हैं सोचिए अगर कोई स्पीसीज हमसे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जितना हम चिम्पनजीज से हैं उनके बच्चे भी मल्टीवेरिएबल कैलकुलस सीखते होंगे और हमारी सबसे एडवांस रिसर्च उनके स्कूल प्रोजेक्ट्स की तरह फ्रिज पर लगी होंगी यदि हमारे और चिम्पियनजीज के बीच जेनेटिक गैप बहुत बड़ा होता तो हम अपने इंटेलिजेंस पर गर्व कर सकते थे लेकिन रियलिटी में हम भी नेचर का एक हिस्सा है न ऊपर न नीचे बस उसमें ही सम्मिलित हम स्पेस में जितनी दूर देखते हैं उतना ही हम पास्ट में देख रहे हैं यूनिवर्स में हर एलिमेंट स्टार्स के एक्सप्लोजन से बना है और हमारे शरीर में जो एलिमेंट्स हैं वही यूनिवर्स में भी हैं हम सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं रहते बल्कि यूनिवर्स हमारे अंदर भी रहता है और अगर कभी पता चले कि हम मरते हैं तो शायद पेंसपर्मिया थेरी सही निकले मतलब हमारा पूर्वज मार्शंस भी हो सकते हैं हर कॉस्मिक डिस्कवरी ने हमारी अपनी अहमियत को कम किया है पहले लगता था अर्थ यूनिक है फिर पता चला कि यह बस एक प्लेनेट है फिर लगता था मिल्की वे में सब कुछ है फिर पता चला कि और भी गलेक्सीज हैं अब लगता है कि एक ही यूनिवर्स है पर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के थियोरीज शायद मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी सही साबित कर दें कॉस्मिक परस्पेक्टिव हमें सिर्फ साइंस नहीं सिखाता बल्कि विजडम और इंसाइट भी देता है इसे हम अपनी जगह यूनिवर्स में समझ पाते हैं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सप्लोरेशन करें क्योंकि नॉलेज न बढ़ने पर हम वापस वही सोच लेंगे कि यूनिवर्स हमारे आसपास ही घूमता है और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन एनलाइटमेंट की आखिरी किरण भी बुझ जाएगी आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए अपिसोड में एक और बुक के साथ मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित धन्यवाद